श्री रामकृष्ण भक्त मालिका देवेंद्रनाथ मजुमदार उपरोक्त घटना के कुछ ही समय बाद 18 दिसंबर 1899 सौ ईस्वी देवेंद्र बाबू की सहधर्मणी का देहावसान हुआ तब से उनकी बड़ी बहन आकर उनके घर में निवास करने लगी 1905 सौ ईस्वी अंत में उनका भी देहांत हो गया इन कुछ वर्षों के दौरान ही देवेंद्रनाथ की कर्ति फैल गई उसी मोहल्ले का हेमचंद्र नामक एक युवक उनका अनुरागी भक्त बन गया तथा उसने अपने तिरालिस देवलेन में में स्थित निवास स्थान कीर्तन आदि की व्यवस्था कर दी इस मकान में श्री कृष्ण का चित्र स्थापित कर 9 मई उन्नीस ईस्वी में को संध्या समय अत्यंत आनंद के साथ भक्तों ने नियमित कीर्तन आरंभ किया यही वर्तमान श्री रामकृष्ण का स्थापना दिवस है। अब प्रतिदिन संध्या के के बाद बाबू भक्तों के साथ मिलकर भजन करने लगे तथा मधुर कथाओं एवं उपदेशों द्वारा सबका मन मोहने लगे शीघ्र उनके ध्यान में आया कि वहा आने वाले भक्तों के लिए उपयुक्त भजनों का बड़ा अभाव है अत वे अपने निपुण लेखनी के सहारे गंभीर भावों से पूर्ण कृष्ण संबंधी भजनों की रचना करने लगे ये सारे भजन बाद में देवगीती नाम से पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ एंटाली के अर्चनालय ने शीघ्र ही श्री कृष्ण भक्त मंडली के ध्यान आकर्षित किया स्वामी शारदानंद ने एक बार लगभग दो महीने तक वहां प्रति शनिवार को सत्संग किया था स्वामी विवेकानंद का भी वहां शुभागमन सोलह फरवरी उन्नीस ईस्वी हुआ था स्वामी ब्रह्मानंद प्रेमानंद शिवानंद आदि संन्यासियों तथा गिरीश बाबू मास्टर महाशय आदि विशिष्ट भक्तों का भी वहां आगमन होता रहता था स्वामी अखंडानंद के सार आश्रम के लिए देवेंद्र बाबू नियमित रूप से चंदा इकट्ठा किया करते थे स्वामी विवेकानंद के साथ उनका अपूर्व सौहार्द था गोपी भाव में विभोर देवेंद्रनाथ को स्वामी जी कभी कभी सखी कहकर संबोधित करते थे तथा उनका नृत्य देखने की इच्छा होते ही गाने लग जाते थे हवाल मैं गोपनीय होकर मथुरा नगरी के घर घर में जाकर उनको ढूंढूंगी इत्यादि इसके साथ ही देवेंद्र के पैर नाचने के लिए थिरक उठते थे परंतु स्वामी जी अधिक भावुकता पसंद नहीं करते थे अतः इस स्नायुओं को बलवान बनाने के लिए वे उन्हें पौष्टिक आहार करने का परामर्श देते थे साथ में 1901 ईस्वी को अर्चनालय में प्रथम बार श्री रामकृष्ण महोत्सव हुआ तब से वह प्रतिवर्ष होता चला आ रहा है 1902 ईस्वी फरवरी में अर्चनालय के लिए वर्तमान 19 नंबर लेन का मकान किराए पर लिया गया और देवेंद्र बाबू स्थानांतरित होकर वहीं चले आए इसी वर्ष होली के दिन से वहां ठाकुर का नित्य पूजन तथा भोगराग आदि आरंभ हुआ 1904 सौ ईस्वी में हेमचंद्र ने ठाकुर की मूर्ति को रथ में बैठाकर कर आनंदोत्सव करने की योजना बनाई तदनुसार कुछ बालकों को देवेन्द्र द्वारा रचित एक भजन सिखाया गया जैसा समय माताजी जी आई और उन्होंने रथ के आगे आगे सज धज कर नृत्य करते हुए बालकों के मुख से वह गीत सुना भावार्थ माँ तेरा दुष्ट बच्चा आया है उसे पुचकार कर तू गोद में उठा ले निर्दय पिता मुझे त्याग गए हैं अतः मैं अन्य किसके पास जाऊं मैं इधर उधर घूमता फिरता रहता हूं। इसीलिए शायद तू मुझसे बोलती नहीं परंतु ऐसी बात तो कभी सुनने में नहीं आई कि कुपुत्र के मर भी जाने पर मां के हृदय में शोक न हुआ हो माताजी को यह समझते देर नहीं लगी कि बालकों के मुंह से देवेंद्र ने अपना ही दुख उनके श्री चरणों में निवेदित किया है पहले वे घूंघट से प्रेरणा पाकर उन दिनों कई युवक शिव ज्ञान से जीव सेवा में लगे हुए थे उन्हीं में से श्रीयुद्ध नफरचंद्र कुंडू एक थे एक दिन उसी मोहल्ले की एक ढकी हुई नाली में उतर कर सभाई में लगे दो मेहतर बालकों के प्राण संकट में देखकर उनकी रक्षा करने हेतु नफरचंद नाली में कूद पड़े जिसके फलस्वरूप उन बालकों के साथ उनकी भी मृत्यु हो गई तदुपरांत देवेंद्र बाबू ने सभा समिति की सहायता से उनकी स्मृति रक्षा तथा उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कराई जीवन के अंतिम दिनों में देवेंद्र बाबू का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था स्वास्थ्य सुधार के लिए दिसंबर 1906 ईस्वी में उन्होंने पूरी जाकर कुछ दिन तक वहां निवास किया था 1907 ईस्वी में वे मेरठ गए वहां उनके सदगुणों पर मुक्त होकर अनेक संभ्रांत व्यक्तियों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया तत्पश्चात ऋषिकेश आदि का दर्शन करके आगामी वर्ष जनवरी में वे कलकत्ता लौट आए अब उनके दुर्बल शरीर को दूसरों की नौकरी से छुटकारा दिलाने के लिए भक्तों के से मिल भक्तों ने मिलकर उनकी गृहस्थी का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया अब से वे केवल भगवत प्रसंग लेकर ही रहने लगे 1908 सौ में वे पुनः मेरठ आए यहाँ शीतल चंद्र मित्र नामक एक भक्त की माँ बीमार पड़ गई निर्धन शीतल चंद्र बड़ी चिंता में पड़ गए कि माँ की सेवा और नौकरी एक साथ कैसे चलाए सब हाल सुनकर देवेंद्र नाथ ने उनकी मां की सेवा शुश्रुषता का दायित्व तो अपने हाथ में ले लिया परंतु ठंडी में बारंबार बाहर आने जाने के फलस्वरूप शीघ्र ही उन्होंने स्वयं भी बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें डबल न्यूमोनिया हो गया है तथा उनके प्राणों का संशय है पर भक्तों की तीमारदारी और भगवान की कृपा से वे बच गए और अगले वर्ष के मार्च में कलकत्ता लौट आए कलकत्ते में उनके स्वास्थ्य में सुधार की अपेक्षा गिरावट ही आ गई तथापि भक्त समागम और बढ़ता ही गया। अतः स्वस्थ होने के उद्देश्य से वे समय समय पर भवानीपुर, हेतमपुर मधुपुर आदि स्थानों को जाते रहे इसी समय भक्तों ने सोचा कि अर्चनालय का भवन अस्वास्थ्य कर है अतः किसी उपयुक्त स्थान पर मकान खरीदा जाए मकान की तलाश करने के बाद उसके अग्रिम राशि तक दे दी गई परंतु देवेंद्रनाथ ने कहा कि अनेक महापुरुषों की त्याग नहीं करेंगे अतः सारा प्रयास व्यर्थ हुआ। 1911 का वर्ष आया देवेंद्रनाथ मजुमदार की आयु तब 68 वर्ष की हो चुकी थी उनका शरीर तिल तिल करके क्षय हो रहा था देह में दुर्बलता थी उस पर श्वास प्रश्वास का कष्ट और सातिका की पीड़ा थी तथापि वे एक सबल व्यक्ति की तरह तब भी भक्तों को घंटों उपदेश दिया करते थे अप्रैल में गुड फ्राइडे के अवकाश के दिन का महासमारोह उनके जीवन का अंतिम श्री राम कृष्णोत्सव था देवेंद्र बाबू ने उस दिन अपने पूर्व अभ्यास के अनुसार नृत्य गीत में पूर्ण उत्साह के साथ योगदान किया और वहां उपस्थित हिंदू मुसलमान ईसाई आदि सभी संप्रदायों के भक्तों तथा दर्शकों को उत्साह उत्सवानंद में उन्मत्त कर दिया परंतु शीघ्र ही उनकी समझ में आ गया कि वे अब अधिक दिन तक नहीं बचेंगे उन्होंने भक्तों को यह बात बता दी थी तदुपरांत 14 अक्टूबर 1911 सौ ईस्वी शनिवार को एक बजकर पचपन मिनट पर अश्रु पुलक एवं कंपन के बीच श्री रामकृष्ण का नाम श्रवण करते हुए उन्होंने वांछित लोक की ओर महाप्रस्थान किया